अकर्म को देखता कर्म मतलब आदि में होने हाँ शरीर आदि में क्रिया होने पर भी अकर्म में आत्मा को अकर्म करम क्या थे आत्मा को क्रिया रहित समझता है लग जाएगा hmm. क्या इसका थुआ? शरीर आदि में, में, में क्रिया होने पर भी आदि में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया रही, रही समझता है क्रिया कर्म एक देखना व्यस्पत्ति भाष्य करने की या क्रिया की करना यहाँ पर वैसे तो अलग है वर्ग क्रिया हो जाएगी वर्ग और कर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं ना यहाँ जो है एक ही है ही ऐसा मिल रहा है है ना जो किया जाए वही करना है यहाँ पर अच्छा तो क्या क्या किया जाता है क्रिया की जाती है तो यहाँ क्रिया का नाम कर्म है यहाँ कर्म किसे देते हाँ सभी प्रकार की क्रियाएं कर्म है चलना फिरना आना जाना जितनी क्रियाएं हैं वही यहाँ कर्म शब्द से है अच्छा लग जाएगा तो ये हो गया यह कर्म शब्द से और आगे क्या है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 क्या अकर्मण कर्म अकर्मण कार्य से क्या है कर्माभाव और कर्म के अभाव में मतलब तो तो तो कर्मो के त्याग में कर्मों को त्याग में कर्म को देखता है इसको बताते हैं कर्त तंत्र पाठ प्रवृत्ति निवृत्तियों कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता से अधीन होने के कारण किसी कार्य में प्रवृत्ति होना और किसी कार्य से निवृति होना ये दोनों तो ही किसके अधीन है कर्ता से हाँ करना और न करना दोनों ही कर्ता से अधीन है तो लगाइए प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण वस्तु अप्राप्त का है आत्मरूप वस्तु को न जानकर आत्मरूप वस्तु को न हो कि अविद्या अवस्था में ही अविद्या अवस्था में ही क्रिया कारक आदि सर्वे लगाए ना ऊपर है कि सभी क्रिया कारक आदि व्यवहार होते हैं लग जाएगा पंक्ति देखेंगे इसका क्या अर्थ हुआ की प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति किसके अधीन है कर्ता के और किस अवस्था में होती है ये सभी सब ये अवस्था में होती है हाँ क्रिया काराक आदि व्यवहार जैसे की अहम गच्छामी अहम क्या हो गया कर्ता हो गया और गच्छामी क्रिया हो गयी तो ऐसा चाहे वो वाक व्यवहार हो अथवा कई के व्यवहार वाक व्यवहार क्या है मुंह से बोलना इसको शब्द व्यवहार कहते हैं और भी व्यवहार क्या है ये करना क्रिया करना है दोनों प्रकार का ले लेना क्रियाकार एक बार ले लेना आप शब्द व्यवहार और आदि से फिर ले लेंगे आप क्या वो क्रियात्मक ले लेना है ऐसा आदि से फिर ऐसा कर सकते तो देखना प्रवृत्ति और निवृत्ति को तो कर्ता के अधीन होने के कारण आत्मरूप वस्तु को न जानकर ही अविद्या अविद्यावस्था में ही क्रिया सभी व्यवहार होते हैं। फिर ये जोड़े में इस प्रकार इस प्रकार जो में कर्म को देखता है अकर्म आया था ना ऊपर <laughs> अकु में कर्म को देखता <laughs> है अर्थात कर्मों के त्याग में कर्म को देखता है क्योंकि त्याग भी कब की अवस्था में है <laughs> अविद्यावस्था में तो वो भी प्रकार का कर्म हो गया परमार्थ आत्मा का ज्ञान होने पर तो कुछ क्रियाकार कर्म नहीं होता है अभी तो वो कर्मी हो गया इस प्रकार का से वह व्यक्ति कौन वैसा देखने वाला वैसा समझने वाला देखने कर् वाल जानना समझना वैसा समझने वाला मनुष्यु बुद्धिमान मनुष्यों में बुद्धिमान है सहयुक्ता हुआ योगी है क्या कृष्ण कर्म कृत्य क्या तो कृष्ण कर्मकृत कृष्ण कर्मकृत क्या समस्त कर्मकृत संपूर्ण कर्मों को करने वाला है क्यों संपूर्ण कर्मों को फल मिल जाएगा जिसकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है ना जिसका इतना सूक्ष्म चिंतन है वो तो बहुत आगे है ना आ, तो वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है कि जिन सबका फल उसे मिल जाता है लेकिन सह का है ना सब बुद्धिमान मनुष्यु स तो ये सह इस प्रकार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 कि शंका ऐसा है कि ये देखना कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में तो यदि अर्थ पर ध्यान ना दें तो मालूम पड़ता है हाँ तो वही शंका जो है ना शब्द को लेकर बोल रहा है की यह विरुद्ध कहा गया नरुद्धम यह क्या है यह विरुद्ध क्या कहा जाता है यह विरुद्ध हाँ इधम विरुद्धम क्योंतेरुद्ध या क्या विरुद्ध बात कही जाती है या क्या विरुद्ध बात कही जाती है किस प्रकार कर्मण या कर्म यापेत क्या कर्मण कर्म ये हो गई और क्या अकर्मण कर्म एक दूसरी बात हो गई लग गया चाहे इति के बाद अनु इति किन विरुद्ध मच्ते इस प्रकार यह विरुद्ध क्या कहा जाता है लग जाएगा इसमें हेतु भी देते हैं जो शंका किया है ना पूर्व पक्षी उसमें हेतु भी देता है ही करते क्योंकि क्योंकि ही कर्म अकर्म नाश्यात क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता है यदि कर्म अकर्म हो जाए तो कर्म को अकर्म समझना उचित होगा तो कर्म कर्म हो सकता है क्या तो वही है ही कर्म अकर्म नाश्यात क्योंकि कर्म अकर्म नहीं हो सकता है वा अकर्म कर्म न ना, ना यहाँ जोड़ देंगे अथवा अकर्म कर्म नहीं, थो? थो? नहीं हो सकता है तो तथा तो दृष्टा कथम पर से तो दृष्टा कैसे विरुद्ध देख सकता है तो दृष्टा कैसे विरुद्ध देख सकता है या कैसे विरुद्ध जान सकता है समझ में अब यहाँ पर समाधान है ध्यान देना समाधान की पंक्ति में भी ननु लिखा हुआ है ना ना अच्छा रहेगा दो ना मतलब ऐसा नहीं कहना हाँ ये अच्छा है काट ना ऐसा नहीं कहना भाषा तो समझ में आ रहा है अच्छा तो क्रियाए चलना फिरना आना जाना सब किस में होती है शरीर में हाँ आत्मा में तो नहीं होती दृष्टि हाँ वही बताया है अब ये इसको लगाइए अकर्म एवं न मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों अकर्म एवं परमार्थ परमार्थता कर्मवद अवभाषते मूड दृष्टि लोकत से मूड मूड दृष्टि वाली दृष्टि वाला मनुष्य मूढ़ दृष्टि समझते हैं मूड समझते हैं मोह सुक्त मूड का प्यार्थ है मूढ़ व्यक्ति है मतलब मोहयुक्त व्यक्ति है तो मूल दृष्टि वाले मनुष्य को कैसे मनुष्य को लोकस्त कर् मनुष्य से मूल दृष्टि वाले मनुष्य को अब लगाएंगे परम ये परमार्थता सत्य अकर्म एवं कर्मवत अवभाष्य परमार्थता सत्य तीन प्रकार के सत्य है ना पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य तो परमार्थता सत्य को लेना है जो परमार्थ में सत्य है वह मतलब पारमार्थिक सत्य पारमार्थिक सत्य तो इसका अर्थ हुआ पारमार्थता सत्य का अर्थ क्या हुआ पारमार्थिक सत्य परमार्थिक सत्य क्या है आत्मा पारमार्थिक सत्य है आत्मा वह कैसी है अकर्म है अकर्म का अर्थ है अकर्म का क्या अर्थ है तो लगाएंगे की पारमार्थिक सहित पारमार्थिक सत्य क्रिया रहित आत्मा ही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 वो तो है कैसा वस्तु आत्मा निष्क्रिय है एक क्रिया रहित है चलना करना ये सभी उसमें कुछ भी क्रियाएं और बोलना आदि क्रियाएँ तो वाघ में है सुनना क्रिया इंद्री में है तो इंद्रियों की क्रियाएं देह की क्रिया जैसे आत्मा में नहीं है वैसे इंद्रियों की क्रियाएं भी आत्मा में नहीं है तो अब है तो ये क्रिया रहित लेकिन मूर् दृष्टि वाले इसको क्या समझते हैं क्रिया वाला जैसा कर्म वत कर् क्रियावान यू क्या क्रिया वाला जैसा दे कैसा दे वाला क्रिया वाला जैसे समझते हैं जो है क्रिया रही तो उसको कैसा समझते हैं क्रिया वाला जैसा समझते हैं कौन समझते हैं वाले समझते हैं नहीं तो किसी विवेकी पुरुष ज्ञानी पुरुष किसी भी अवस्था में आत्मा में क्रिया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 तो त्याग रूप कर्म में त्याग रूप कर्म ही अकर्म की तरह प्रतीक हो रहा है त्याग कर दिया तो क्या सोचते हैं जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ निश्चित हो गया अकर्म वाला हो गया लग गया उसी प्रकार त्याग रूप कर्म ही त्याग रूप कर्म ही अकर्म की तरह प्रतीक होता है और हस्ते को जोड़ेंगे तो ये यथार्थ है क्या दोनों बातें अथार्थ है? है ना तत्प्रकार है उसमें यथाभूत दर्शनार्थम की यथार्थ है ज्ञान के लिए उसमें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 होते हैं कब क्यों यथार्थ ज्ञान होने के कारण यथार्थ ज्ञान हाँ ये विशेषण युक्ति युक्त है ऐसे यथार्थ ज्ञान वाला मनुष्य कैसा है बुद्धिमान है तो यह विशेषण हो गया बुद्धिमत्व और वह युक्त है तो विशेषण आदि से क्या लेना है तो। युक्त क्या और कृष्ण कर्म कृत कृत कृष्ण कर्म तीन विशेषण हो ना हाँ और बुद्धिमत् विशेषण युक्ति होते हैं क्या वो दब्यम इति और वो दब्यम इस प्रकार यथाभूत दर्शन मुच्छा एक में होना चाहिए अलग ना है क्या शब्द एक में होना चाहिए क्या वो दबी और वो दब इस प्रकार यथार्थ ज्ञान कहा जाता है क्या कहा जाता है यथार्थ ज्ञान कहा जाता है यहाँ बोधव्यम एक मिनट अच्छा एक मिनट हाँ हाँ बोधव्यम का अर्थ है यहाँ पर जानने योग्य क्या लगाइए पंक्ति और यथा बूढ़ दर्शनम करथार्थ ज्ञान को यथार्थ ज्ञान जानने योग्य है ऐसा कहा जाता है तो पंक्ति लगाएंगे क्या यथा बूध दर्शनम बोधव्यम इति उचित क्या यथा बूध दर्शनम बोधव्यम इति और यथार्थ ज्ञान बोधव्यम जानने योग्य है इति उच्य या कहा जाता है और यथार्थ ज्ञान जानने योग्य है या कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य सुबुदिमान कौन जानने वाला हाँ अब पंक्ति देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे अकर्म में जो कर्म को जानता है अकर्व में कर्म को कर्म में अकर्म को जानता है अकर्मय कर्म को जानता है हुआ कर्थ है वह जानने वाला हाँ तो वो जानने योग्य है जो पर कहा गया है ठीक है अब ये भगवान ने इसमें क्या कहा है और इसके पहले अशुभ से मुक्त हो जाएगा ये पहले आया सोलहवे में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 क्या यद ज्ञातवा असुबात मोक्ष से ऐसा भगवान ने कहा है और क्या विपरीत ज्ञान अशुभात मोक्षण न सत्य विपरीत ज्ञान के द्वारा अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकता है विपरीत ज्ञानात अशुभात मोक्षणम न विपरीत ज्ञान के द्वारा अशुभ संसार से मुक्ति नहीं होती है और तो मुक्ति कही गई है इसका मतलब ज्ञान कैसा है बस ये समझ लेना आप तस्मात का है इस कारण तस्मात का क्या है इस कारण मतलब इसको यथार्थ ज्ञान होने से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 उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्मण अकर्म यह इत्यादि भगवान के वचन है पंक्ति लगना उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्मण अकर्म यह इत्यादि श्री भगवान के वचन है इत्यादि भगवतो वचनम अब देखना श्लोक से बोलना क्या है कर्मण अकर्म है। कर्म में किसको देखना है तो यहाँ आधार कौन है अवाधे कौन है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 कुंड में बदर तरह कुंड में बदर की तरह कुंडे बदराणियु कुंड में अकर्म की ऐसा लगे क्या क्या अत्र कुंडे बदराणियु क्या अत्र कुंडे बदराणियु और यहाँ पर कुंड में बदर की तरह कर्माधिकरण अकर्म न स्थिति की कर्म का आधार अकर्म नहीं है कर्म का आधार अकर्म नहीं है क्योंकि कुंड है भाव तो अकर्म कैसा है अभाव है अकर्म कैसा है अभाव पदार्थ का ऐसा आधार बनेगा हाँ अंकि लग, लग जाएगी क्या अत कुंडे बदराणी और यहाँ पर कुंडे ब, कुंड में बदर हैं? इसके समान कर्म का आधार अकर्म नहीं है कर्माधिकरणम अकर्म न अस्थि और लगाएंगे न आगे की अकर्माधिकरणम कर्म न अस्थि क्या कहेंगे कर्मा अकर्माधिकरणम की अकर्म का अधिकरण कर्म नहीं है यहाँ अकर्म कैसा है अभाव है अभाव। और कुंडे बदरा कुंडे बदराण यहाँ पर दोनों भाव पदार्थ हैं आधार भी भाव है और आधे भी और यहाँ पर क्या है एक हो जाता है अभाव एक हो जाता है अभाव भाव उनकी लग रही है अकर्माधिकरणम कर्म अपनी न अस्थि क्या कहेंगे अकर्म का अधिकरण कर्म भी नहीं है अकर्माधिकरणम कर्म अपी न क्योंकि अकर्म कर्म का अभाव रूप है क्योंकि अकर्म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 इसी प्रकार लौकिक लोग इसी प्रकार लौकिक लोगों को कर्म और अकर्मों में विपरीत ज्ञान हो गया है कर्म और अकर्मों में अच्छा पंक्ति कैसे अच्छी लगेगी अतः अतकर्त इसलिए इसलिए लौकिक मनुष्यों को कर्म और अकर्मों में विपरीत ज्ञान हो गया है जैसे मृत कृष्णा में जल ज्ञान और शुक्ति का में रजत ज्ञान होता है पंक्ति लगेगी अतकर्त इसलिए लौकिक मनुष्यों को कर्म और अकारों में विपरीत ज्ञान ही हुआ है लौकिक मनुष्यों को कर्म और अखरों में विपरीत ज्ञान ही हुआ है जैसे मृत कृष्णा में जल ज्ञान और सुप्तिका में रजत ज्ञान होता है वहाँ कृष्णा और तृष्णिका दोनों शब्द है कृष्णिका शब्द का प्रयोग किया लग जाएगा यहाँ फिर शंका पूर्व पक्ष आया ननु सर्वे शाम कर्म कर्म योगी सभी के लिए कर्म कर्म ही है सभी के लिए कर्म या कर्म कर्म ही है सभी के लिए अच्छा कर्म कहने का मतलब यह है कि कर्म कभी भी अकर्म नहीं, नहीं होता है कर्म कर्म ही है वही है कि कर्म सभी के कर्म सर्वे साम कर्म कर्म सभी के लिए कर्म ही होता है क्वित ना व्यविचर इसमें कभी भी वे विचार नहीं।, नहीं होता विचार नहीं होता है मतलब परिवर्तन नहीं होता है इसमें कभी हाँ की कर्म में किसी के लिए कर्म हो जाए किसी के लिए कर्म हो जाए ऐसा तो नहीं है अच्छा तो भाष्कार कहते हैं ये ये हो गया पूर्व पक्ष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 तो शंका कर्म सभी के लिए कर्म ही है इसमें कोई परिवर्तन तो यहाँ बताना चाहते हैं परिवर्तन इसमें भी होता है क्योंकि जो कर्म जो नहीं है जिसमें कर्म नहीं है उसमें भी कर्म प्रतीत होता है अच्छा हस्तकाल में उदाहरण दिया नौका का क्योंकि पहले ये वाहन नहीं थे रेले नहीं थी बसें नहीं थी रेल बस तो सब अंग्रेजों के आने पर चली है रेल पहले पहले सबसे पहले हवाई जहाज चला फिर रेल चली बसे निकली अब इस बार का ऐसा कर्म है और पहले सबसे बड़ा साधन क्या था यातायात का नौकाएँ की और नदियाँ सभी एक दूसरी नदियों को जोड़ दिया गया था और अरब देश तक व्यापार होता था पहले ज़माने में और नदियों से यात्रा जानते हैं प्रदूषण रहित होती थी कोई डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं है तो कोई प्रदूषण नहीं था और इससे सब स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों की बीमारियाँ सब हो रही धोनी से सब तो नदियों से व्यापार था जहाँ नदी नदी नहीं है वहाँ तक पशु गाड़ी और बाकी नदियों से छुटा था तो नदी का उदाहरण भाष्यकार ने लिया है पंजी पंक्ति लगाइए तदना हुआ ठीक नहीं है क्या जो बोलता है कि परिवर्तन नहीं होता है हुआ कहना उचित नहीं है तद ना हुआ उचित नहीं है नवस्थस नावी गच्छन त्याम तटस्थेसु अगतिसु सु अभी किसी महानगर में ऐसी सुविधा नहीं है ना हाँ वैसे पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जल यात्रा शुरू होनी चाहिए प्रदूषण रोकने के लिए कैसे किया जाए सड़कें खोद करके पानी खा कर लगाया जाए सड़के जल है। जल पीने को तो जल नहीं मिल रहा है, है। जो समुद्र किनारे शहर है वहाँ समुद्र का पानी ला करके नोखा चलनी चाहिए तो प्रदूषण मुफ्त हो सकता है शहर आपने देखा ना यह पहले यहाँ से देवप्रयाग प्रतिदिन एक नौका जाती थी नहीं देखा आपके तो इसी से जाता था चार पाँच साल से नहीं चलता है तो दिन में कभी कभी दो दो तीन तीन चक्कर लगते थे सीधे ले जाता था बहुत स्पीड से जाता था, था इसे हाँ तो मुसीब तो तो तो तो तो तो तो था, था, था, दूर जाता जाता जाता है, है, है। रात्री वाले तो नीचे नहीं जाते हैं वाले ऊपर है। <laughs> जाता था वो तो प्रतिदिन जाता है तो सर जी जी सर ना वह कहना उचित नहीं है वह कहना उचित नहीं है क्यों वाक्य की समाप्ति में देखना हेतु दिया है ना पंचमी व्यक्ति लगा है बीच में दो जगह प्रतिकूल गति दर्शना तो गत्याभाव दर्शनाथ तो ये हेतु के कारण पंचमी तक ना हुआ ना उचित नहीं है क्यूँकी क्यूँकी नाविगछ का अर्थ है कि नौका चलते समय या नौका जाते समय नौका जाते समय नौका चलते समय नौस्थस का है नौका में बैठे हुए मनुष्य को नौका में बैठे हुए मनुष्य को तथक्ष तो अगतिशु नगेशु तर्ट में स्थित गति रहित वृक्षों में गच्छति थी वृक्षों गच्छति थी नगा तो क्या हो गया न चलने वाला, वाला गति रहित चलन रहित तो नगे वृक्ष को भी देते हैं और पर्वत को भी कहते हैं नगा रिवाज भी मे नाम है नगर रिवाज हाँ यहाँ पर नव वृक्ष के लिए आया है न चलने वाला तथा शेष तट तत्र में स्थित गति रही तो वृक्षों में प्रतिकूल गति देखी जाती है प्रतिकूल गति हाँ देखी जाती है ना तो प्रतिकूल गति देखी जाती है मतलब गति न होने पर भी गति देखी जाती है कर्म न होने पर भी कर्म देखा जाता है तो यहाँ पर विचार तो, तो हो गया यही है चल नचित नहीं वह कथन उचित नहीं है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 नेत्रों से दूर दूरकृष्ट कर तो होता है की तो चक्षु से असंयुक्त कर क्या देंगे चक्षु से दे असंयुक्त अच्छा। या चक्षु से असंबद्ध चक्षु से असंबद्ध अच्छा चक्षु से अचर होते हैं या स्थिर रहते हैं की चलते रहते हैं चलते रहते हैं हमेशा चलते रहते हैं पर आप थोड़ी देर आप देखेंगे तो आपको कैसे लगेंगे लगें। वही लगा देंगे वही समझना तो हैं वो क्रिया वाले हैं वो कर्म वाले लेकिन कर्म के अभाव वाले प्रतीत होते हैं कर्म वाले सारे कर्म के अभाव वाले प्रतीत होते हैं तो यहाँ भी वे विचार हो गया यहाँ भी परिवर्तन हो गया पंक्ति लगाने का प्रयास करेंगे ये चक्षुषा के चक्षु से असंयुक्त दूरेश स्थित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 दूर स्थित गति वाले तारों में चलने वाले तारों में गति का भाव देखा जाता है तो यहाँ पर भी विचार हो गया अच्छा ये तो भास्कर ने उदाहरण के तौर पर कहा दृष्टान कहा आप देखेंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ भी अकर्मणी का है की क्रिया रहित आत्मा अकर्मण का अर्थ हुआ मतलब कर्म के अभाव वाले आत्मा कर्म से क्या लेना क्रिया लेनी कर्म से क्या है जब अनुवाद करते हैं ना अनुवाद ट्रांसलेशन अनुवाद के वाक्यों में कर्म क्रिया अलग अलग होती है भोजन को पकाता है कर्म क्या हो गया भोजन क्या हो गया कर्म हो गया भोजन को पकाता है कर्म क्या हो गया लिखना अनुवाद के वाक्यो में कर्म क्रिया अलग अलग रहती है और तो यहाँ क्रियते में जो किया जाए वो कर्म होगा है, है ना तो यहाँ पर जो साग है वो क्या है क्रिया है सिद्ध पदार्थ को क्रिया नहीं कहा जाए है ना यहाँ क्रिय कर्म यहाँ लेना अनुवाद भी वाक्यों की तरह नहीं समझना अब देखेंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी क्रिया रहित आत्मा में क्रिया रहित हाँ मैं करता हूँ इस प्रकार कर्म देखा जाता है या इस प्रकार कर्म देखा जाता है मतलब कर्म समझ में आता है कर्म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 कर्म का ज्ञान होता है और ये दोनों विपरीत ज्ञान है ये दोनों कैसे है लग गया ऐसा लगाएंगे एवं इसी प्रकार यहाँ भी क्रिया रहित आत्मा में अहम करो इति कर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम कर्म दर्शनम ऐसा है ठीक है।, है और क्या कर्मणि और त्यागरूप करू में अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम और त्याग रूप करूँ मैं कर्म का ज्ञान विपरीत ज्ञान है लग जाएगा एन कर जिससे या जिसके होने से किसके होने से विपरीत ज्ञान के होने से करते उस विपरीत ज्ञान के होने से निराकरण तराकरणार्थम विपरीत ज्ञान के निराकरण के लिए विपरीत ज्ञान के होने से उस विपरीत ज्ञान के निराकरण के लिए कर्मण अकर्म या पश्चेद इत्यादि उचित कर्मण अकर्म या पशेद इत्यादि वचन कहे जाते हैं अब देखेंगे तद एतद उक्त प्रतिवचनमित तदेत यह उक्त विषय यह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 दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में सब जगह कहा गया है कि यह बात मतलब आत्मा में क्रिया के अभाव या आत्मा में विकार का अभाव यह उक्त विषय बार बार उक्त विषय भी उक्त विषय भी, भी बार बार कहा गया उत विषय भी यह उक्त विषय भी बार बार कहा गया लगाइए फिर भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से अत्यंत विपरीत ज्ञान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 असकृतम की बार बार बार असकृत स्वतंत्र सुने गए तत्व को भी भूलकर कर का क्या है भूल गए कर बार बार सुने गए तत्व को भी भूलकर एक बार पुनः लगाएंगे ये उक्त विषय भी बार बार कहा गया है तो भी फिर भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण मनुष्य किससे युक्त है अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त है जो अपना नहीं है संसार उसको अपना मान रखा है है ना? और जो बे अपना स्वरूप नहीं उसको अपना स्वरूप मान रखा है ये। अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से युक्त होने के कारण बार बार मोहित होने वाला मनुष्य अस्तृत स्व तत्व बार बार सुने गए तत्व को भी भूल मिथ्या प्रसंग को लाल करके उतार उतार है ना मिथ्या प्रसंग को ला करके शंका करता है शंका चोरी करते शंका करता है शंका कर करता है है इति इसलिए इसलिए वस्तुना दुर्विज्ञम आलक्ष तो और इसलिए और इसलिए वस्तुना दुर्विज्ञम आलक्ष्य है कि वस्तु को दुर्विज्ञ समझ कर वस्तु को दुर्विज्ञ है दुष्कर्या मतलब क्या कहेंगे दुष्कर्ण विज्ञात कठिनता से समझ में आने योग्य कठिनता से समझ में आने योग्य की वस्तु आत्मा कर आत्मरूप आत्म आत्म वस्तु को आत्मरूप वस्तु को दुर्विज्ञतम तो आलक्ष दुर्विज्ञ समझ करके भगवान पुनः पुनः उत्तर पुना, भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं भगवान पुनः पुनः आत्मा विषय में जितने बार प्रश्न करेगा अर्जुन दो बार बार उत्तर देंगे क्योंकि वो दुर्विज्ञे है इसलिए पंक्ति देखेंगे की वस्तुना दुर्विग्ञ मालक क्या और इसलिए वस्तुना दुर्विग्तव मालक से वस्तु को दुर्विग्ञ समझकर भगवान पुनः पुनः उत्तर भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं पंक्ति देखेंगे कहा गया श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धा आत्मनी श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धा आत्मनी कर्मा भावा श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध प्रसिद्ध करते सिद्ध प्रसिद्ध कार्य विख्यात भी कह सकते हैं या सिद्ध भी कह सकते हैं सिद्ध भी ज्ञात होता है श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध सिद्ध कर तो श्रुति मतलब अपूर्व वेद हो गया और वेद से भिन्न अन्य शास्त्रों के लिए भाष्यकार स्मृति शब्द का प्रयोग करते हैं है ना इतिहास पुराण के लिए भी सामान्यता स्मृति शब्द का प्रयोग भाष्यकार कह देते हैं वैसे स्मृति से मुख्य रूप से धर्मवादी मार्षियों के द्वारा लिखे गए धर्मशास्त्रों को लिया जाता है श्रुति से इतर शास्त्रों के लिए भाष्यकार भगवान स्मृति शब्द का प्रयोग कर देते हैं श्रुति स्मृति तथा युक्ति से युक्ति से सिद्ध क्या सिद्ध आत्मा में कर्म का अभाव आत्मा में क्रिया का श्रुति स्मृति क्रिया का विकार है, है। श्रुति स्मृति तथा युक्ति से सिद्ध आत्मा में क्रिया का अभाव अव्यक्तुम अचिंतुअयम ना जायते मृत इत्यादि न इत्यादि के द्वारा कहा गया ऊपर आया था ना अस उत प्रतिवचनों को भी बार बार कहा गया ये यह, यहाँ कहा गया इन वचनों से तो क्या कहा गया बोलो इत्यादि ना उक्ता इत्यादि के द्वारा क्या कहा गया आत्मनिकर्मा ठीक है श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धा व्यक्तो यम चिंतो यम ना जायते मृत इत्यादि ना श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध आत्मनिकर्मा बा अब व्यक्तो यम चिंतुम न जायते मृत इत्यादि न उक्ता और है और आगे भी कहा जाएगा और आगे भी कहा जाएगा ठीक है तो उक्त में भी बार बार कहा गया ये यह सब यहाँ यहाँ भी कहा गया पहले अब देखना तस्वीन लेना है आत्मनी आत्मा कैसे है कर्म अभावे कर्म के अभाव वाली मतलब अकर्मणी अर्थात किया रह आत्मनि कर्माभावे कर्माभावे का क्या है? या अकर्मण क्या अर्थ कर्माभावे कर्मा भावे अर्थ कर लिया अकर्मण का क्यार है क्रिया रहित <सवाविकर> क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर्म को समझना क्या हाँ क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर्म को समझना कर्म विपरीत दर्शन में ना उससे विपरीत कर्म को समझना अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है यही प्रसिद्ध हो रहा है क्रिया रहित आत्मा में उससे विपरीत कर उससे विपरीत किया समझ लेते हैं उससे विपरीत है? चल कर आया सही और सोचेंगे हम चल करके कर आए हैं है? चलने के बाद सोचा कि मैं नहीं चलाऊँ तो फिर यही हो गया ना यही हो गया क्या आपको विपरीत ज्ञान हो गया ये चल कर आए फिर विचार करें हम तो चले ही नहीं बेचला है हमें हमारे मुझे ही नहीं हम न चलते हैं न फिरते हैं न चलते हैं न फिरते हैं न उठते हैं ना बैठते हैं कुछ ऐसा ही विचार रही आत्मा का अनुसंधान करना है यही है देखिए हाँ लेकिन जिनकी अच्छी अच्छे साधक होते हैं ना अच्छे जो ज्ञान का अनुसंधान करने वाले हैं उनको ऐसा चिंतन रहता है हाँ हम कुछ चलते नहीं खाते नहीं पीते नहीं वो सब असंगता का ही अनुभव करते अनुसंधान लोगों का रहता भी का है ज्ञानियों का बात नहीं ये अत्यंत अनुर्धम कार से अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है यथ अत्यंत प्रसिद्ध हो गया है यात्राविक हो गया है यथागर् क्यूँकी क्योंकि क्योंकि किम कर्म किम कर्म ऐसी कभी कर्म क्या है कर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं बुद्धिमान भी मोहित तो हो तो रहे हैं हाँ। तो बुद्धिमान भी ऐसा समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ कभी ऐसा भी हो जाता है मोह को प्राप्त होने पर ऐसा समझ लेते हैं समझना पंक्ति लगाना दे आद्याश्रियम कर्म आत्मनि अध्या इंद्री दे आदि है ना आदि से इंद्री ले सकते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 तो कर्म आत्मा में नहीं है कर्म दे, -दे इंद्री में है और फिर उसको आत्मा में मानेंगे तो क्या कहा जाएगा हाँ दे आदि के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके आत्मा में आरोप करके में। क्या कैसे कहा जाता है अहम करता मैं करता हूँ मैं क्या हूँ करता हूँ तो कर्म कौन कर रहा है दे इंद्री तो कर्ता किसको मानना चाहिए दे इंद्री को आ? दे इंद्रिया कर्म कर रहे तो करता किसको मानना चाहिए तो वही है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 नहीं, नहीं हुए और या मेरा कर्म है? नहीं, नहीं है, है। तो हमको फल से भी कुछ लेना देना नहीं, नहीं, है।, नहीं है ऐसा है। हाँ लेकिन दे तो उसका जो है ना दे तो अलफी नहीं होगा ना विवेकी का कि भगवान ने कुरु कर्म भी तस्तम तो क्या आएगी की अकर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना से क्या आएगी कर्म तो करना है करेगा कौन दे आत्मा को अकर्ता समझना है तो सिर्फी के कर्म का अनुष्ठान तो करना ही है तो ऐसा बोझ रहना चाहिए मैं कुछ नहीं कर ओम पूर्णमद पूर्णमदेश